श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग वैष्णव चरण तथा गौरी पंडित का वृत्तान्त राम कृष्णपूर्ण एवं शारीरिक रोग जैसा समझा करते थे एवं उसके उपम के लिए श्री गंगा प्रसाद सेन के घर पर उनकी चिकित्सा भी हो रही थी चिकित्सा के निमित्त आए हुए पूर्व बंगाल के किसी साधक वैद्यराज ने श्री रामकृष्ण देव को देख उनके शारीरिक लक्षणों का निरीक्षण कर बतलाया था कि यह योगाभ्यास जनित विकार है या योगाभ्यास करने से शरीर में जो असाधारण परिवर्तन उपस्थित होते हैं यह वही स्थिति है किंतु उनकी बात पर उस समय किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया मथुर बाबू आदि सभी व्यक्तियों को यह विश्वास होने लगा था कि ईश्वरानुराग के साथ वायु रोग के सम्मिश्रण से उनकी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है भक्ति शास्त्र में व्युत्पन्न विदुषी ब्राह्मणी ने ही सर्वप्रथम उन विकारों को अलौकिक ईश्वर भक्ति जनित देववांचित मानसिक परिवर्तन के अनुरूप शारीरिक परिवर्तन कहकर सबके समक्ष निर्देश किया था और केवल इतना कहकर ही वे शांत नहीं हुए थी अपितु साक्षात प्रेम भक्ति स्वरूपिणी ब्रजेश्वरी श्री राधारानी से लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु पर्यंत पूर्वकालीन समस्त योगी आचार्यों के जीवन में अपूर्व मानसिक अनुभव के साथ साथ इस प्रकार के शारीरिक अनुभूतियां समय समय पर उपस्थित हुई थी एवं इसका उल्लेख भक्ति शास्त्रों में विद्यमान है यह कहकर शास्त्रीय वचनों को उद्धृत करती हुई तथा श्री रामकृष्ण देव के शारीरिक लक्षणों के साथ उनका सादृश्य स्थापित करती हुई वे अपने कथन की यथार्थता को प्रमाणित करने लगी उनके इस कथन से जननी के आश्वासन द्वारा बालक जिस प्रकार साहस तथा शक्ति प्राप्त कर आनंद प्रकट करता है श्री रामकृष्ण देव तदनूप आचरण तो करने ही लगे साथ ही मथुर बाबू आदि काली मंदिर के प्रमुख व्यक्ति भी कम आश्चर्यान्वित नहीं हुए इतना ही नहीं जब ब्राह्मणी ने मधुर बाबू से कहा शास्त्रज्ञ विद्वानों को आमंत्रित करो मैं उनके समक्ष भी इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत हूँ उस समय उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही किंतु उस आश्चर्य से क्या होने वाला था भिक्षा व्रत पर निर्भर एक साधारण सामणी के कथन तथा पांडित्य पर सहसा कौन विश्वास करने लगा इसलिए पूर्व बंगाल के वैद्य की बातों की तरह भैरवी ब्राह्मणी का कथन भी मथुर बाबू आदि के एक कान से प्रविष्ट होकर दूसरे से निश्चित ही निकल जाता किंतु श्री रामकृष्ण देव के आग्रह तथा अनुरोध से घटना कुछ और ही हुई बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव मथुर बाबू से हट करने लगे योग्य पंडितों को बुलवाकर कर ब्राह्मणी जो कुछ कह रही है उसकी जांच करानी होगी धनी मथुर बाबू ने भी सोचा कि छोटे भट्टाचार्य की चिकित्सा के लिए जब इतना व्यय किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में इतनी और व्यवस्था करने में हानि ही क्या है पंडित वर्ग द्वारा ब्राह्मणी के कथन का शास्त्रीय प्रमाणों से खंडन कर देने पर तथा अवश्य ही वे इस कार्य को कर सकेंगे कम से कम लाभ निश्चित होगा पंडितों की बात पर विश्वास कर छोटे भट्टाचार्य के सरल विश्वासी हृदय में यह धारणा हो जाएगी कि उन्हें कोई रोग हो गया है इससे अपने मन पर नियंत्रण करने की एक इच्छा भी उनमें संपन्न हो सकती है मैं जो कुछ कर रहा हूं, समझ रहा हूं, वह ठीक है और दूसरे लोग जो कुछ समझ रहे हैं करने के लिए कह रहे हैं वह भूल है ऐसा ही निश्चय कर लेने पर तथा अपने मन और चिंतन को नियंत्रित न कर अपने चित्त को वशीभूत करने का प्रयास न करने के कारण ही तो लोग पागल हो जाया करते हैं यदि पंडितों को न भुलवा ब्राह्मणी के कथन पर ही भट्टाचार्य को अब वो अबाध रूप से विश्वास करने का अवसर दिया जाए तो इसमें संदेह नहीं कि उनका मानसिक विकार और भी अधिक बढ़ जाएगा तथा उससे उनके शारीरिक रोग की वृद्धि होगी इस प्रकार कुछ कौतूहलवश तथा कुछ श्री राम कृष्ण देव पर प्रेम के कारण इस प्रकार कुछ सोच विचार कर मथुर बाबू उनके अनुरोध से पंडितों को आमंत्रित करने को सम्मत हुए थे यह सहज ही में अनुमान कर सकते हैं कलकत्ते की पंडित मंडली में उस समय वैष्णो का विशेष सम्मान था साथ ही विभिन्न स्थलों पर श्रीमदभागवत की सुंदर व्याख्या के द्वारा सर्वसाधारण में उनकी अच्छी ख्याति थी इसलिए श्री रामकृष्ण देव मथुर बाबू तथा ब्राह्मणी आदि सभी को उनकी बातें पहले से ही विदित थी मथुर बाबू ने उनको बुलाने का निश्चय किया एवं बांकुड़ा अंचल के इंदेश निवासी गौरी पंडित की असाधारण क्षमता तथा पांडित्य को सुनकर उन्हें भी बुलाने का निर्णय किया तदनुसार वैष्णवचरण तथा इंदेश के गौरी पंडित का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ श्री रामकृष्ण देव से हमने इस इनके संबंध में बहुत से बातें सुनी है यहाँ पर पाठकों के लिए उनका उल्लेख करना संभवतः असंगत न होगा वैष्णो चरण केवल पंडित ही नहीं थे किंतु भक्त साधक रूप से भी लोगों में उनकी ख्याति थी उनकी ईश्वर भक्ति तथा दर्शन शास्त्रादि और विशेषकर भक्त शास्त्र में उनके गहरे ज्ञान के कारण वे तत्कालीन वैष्णो समाज के एक नेता माने जाते थे निमंत्रण विदाई आदि में वैष्णव समाज उनका सर्वप्रथम सादर आह्वान किया करता था धर्म संबंधी किसी मीमांसा की आवश्यकता होने पर समाज बहुधा उनका अभिमत किया करता था तथा उन पर निर्भर ही भी रहता था साथ ही साधन मार्ग में ठीक ठीक निर्देश प्राप्त करने के लिए अनेक भक्त साधक उनके समीप जाते तथा उन्हीं के परामर्शानुसार गंतव्य मार्ग पर अग्रसर होते थे अतः भक्ति के आधिक्य से श्री रामकृष्ण देव के भीतर उपरोक्त भावों का उदय हो रहा है अथवा उन्हें कोई शारीरिक व्याधि हो गई है इस निर्णय के लिए मथुर बाबू ने वैष्णव चरण को बुलाने का संकल्प किया इसमें आश्चर्य की क्या है